श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग कामारपुकुर तथा पितृपरिचय श्री रामकृष्ण देव की जन्मभूमि कामार पुकुर हुगली जिले के वायब्य दिशा की ओर बांकुड़ा तथा मेदिनीपुर जिलों का जहां संयोग हुआ है उससे कुछ ही दूर त्रिभुजा के रूप में तीन गांव परस्पर अति सन्निकट विद्यमान है ग्राम वासियों में ये तीन गाँव श्रीपुर कामारपुकुर तथा मुकुंदपुर नाम से परिचित होने पर भी परस्पर घनिष्ठ रूप से मिले रहने के कारण पर्यटक के समीप वे एक ही गांव के विभिन्न मोहल्ले जैसे प्रतीत होते हैं इसलिए आसपास के ग्रामों में इन तीनों ग्राम का एक ही नाम कामारपुकुर प्रसिद्ध है काल तक वहां स्थानीय जमींदार वर्ग का निवास रहने के कारण ही संभवतः कामारपुकुर को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय कामार्पकुल श्री वर्धमान महाराजा के कुर गुरुवंश की निष्कर्म जमींदारी के अंतर्गत था तथा उनके वंशधर श्री गोपीलाल सुखलाल आदि गोस्वामी वर्ग फुटनोट स्वर्गीय राम मुखोपाध्याय ने हमें सुखलाल के स्थान पर अनूप गोस्वामी जी का नाम बताया था किंतु संभवतः उनका कथन ठीक नहीं है गांव के वर्तमान जमींदार लाहा बाबुओं से हमने सुना है के गोस्वामी जी का नाम सुखलाल था एवं उनके पुत्र कृष्णलाल गोस्वामी से लगभग पचपन वर्ष पूर्व उन लोगों ने कामारपुकुर की अधिकांश जमीन खरीदी थी साथ ही यह किंवदंती है कि गोपीलाल गोस्वामी जी ने वहाँ श्री गोपेश्वर नामक बृहत शिवलिंग की प्रतिष्ठा की थी अतः गोपीलाल गोस्वामी सुखलाल जी के कोई पूर्वज ही रहे होंगे यह हमारा अनुमान है अथवा यह भी हो सकता है कि सुखलाल जी का ही दूसरा नाम गोपीलाल जी रहा हो उस ग्राम में रहते थे कमारपुकुर से वर्धमान शहर कोई बत्तीस मील उत्तर में है वहाँ से कामार पुकुर आने के लिए एक पक्की सड़क है कांमार पुकुर आकर ही वह सड़क समाप्त नहीं हो गई है उस गांव के आधे हिस्से की परिक्रमा का नैत्य की ओर होती हुई वह पूरी धाम तक चली गई है पैदल चलने वाले गरीब यात्री तथा वैराग्यवान साधु महात्माओं में से अधिकांश श्री जगन्नाथ दर्शन के लिए उस मार्ग से आते जाते रहते हैं कामार पुकुर से लगभग नौ दो दस कोस पूर्व में श्री तारकेश्वर महादेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ से तारकेश्वर नदी के, नद के तटवर्ती जहानाबाद या आरामबाग के बीच होकर कमारकुर आने का एक रास्ता है इसके अतिरिक्त उक्त गांव के लगभग नौ कोस दक्षिण में अवस्थित घाटाल नामक स्थान से तथा तेरह कोर पश्चिम पस स्थित वन विष्णुपुर से भी कामार आने के प्रशस्त मार्ग हैं कामार आदि ग्रामों की पूर्व समृद्धि तथा वर्तमान अवस्था ईस्वी की मलेरिया महामारी से पूर्व कृषि प्रधान बंग भूमि के ग्रामों में जो अपूर्व शांति विराजमान थी वह वर्णनातीत है खासकर हुगली विभाग स्थित ग्रामों के विस्तीर्ण धान्य क्षेत्रों के मध्यवर्ती छोटे छोटे गाँव विशाल हरित सागर में तैरते हुए दीप पुंज की भांति प्रतीत होते थे भूमि उर्वरा होने के कारण खाद्य पदार्थों का अभाव नहीं था निर्मल वायु में नित्य परिश्रम करने के फलस्वरूप ग्रामवासियों के शरीर हृष्ट तथा सबल थे एवं उनके हृदय प्रेम तथा संतोष से सर्वदा पूर्ण दिखाई देते थे जनपरिपूर्ण ग्रामों में कृषि के सिवाय छोटे मोटे नाना प्रकार के शिल्पोद्योगों में भी लोग लगे रहते थे साथ ही सुंदर जलेबी मिठाई आदि तैयार करने में कामारपुकुर की उस अंचल में चिर प्रसिद्धि थी तथा आबनूस लकड़ी की बनी हुई हुक्के की नलियां तैयार करके कलकत्ते में व्यापार कर वहां के लोग अभी तक अच्छा पैसा कमा रहे हैं सूत अंगोछा तथा वस्त्र तैयार करने में एवं अन्य नाना प्रकार के शिल्प कार्यों में भी किसी समय कामार पुकुर की ख्याति थी विष्णु चापड़ी प्रभृति कुछ विख्यात वस्त्र व्यवसायी वहां रहकर कलकत्ते में पर्याप्त रुपयों का व्यापार करते थे प्रति शनिवार एवं मंगलवार को वहां गांव में अब भी हाट बैठती है ताराहाट बदनगंज सिहर देसरा आदि चारों ओर के गाँव से लोग सूत वस्त्र अंगोछा हंडी कलसी सूप टोकरी चटाई इत्यादि प्रतिदिन घर गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएँ तथा खेत में होने वाले अनाज आदि हाट के दिन कामार पुकुर लाकर आपस में बेचते खरीदते हैं गांव में आनंदोत्सवों की अब भी कमी नहीं है चैत्र के महीने में मनसा पूजन तथा शिव जी का उत्सव एवं वैशाख अथवा ज्येष्ठ में २४ प्रहर तक होने वाले श्री हरिनाम संकीर्तन से कामार पुकुर गूंज उठता है इसके सिवाय जमींदार के घर पर बारहों महीने विभिन्न प्रकार के उत्सव आयोजन तथा प्रतिष्ठित दिवालियों में नित्य आदि होते रहते हैं यद्यपि निर्धनता के कारण इस समय उनमें से अधिकांश आयोजन विलुप्त हो चुके हैं